आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है हो, हो आने वाला पल जाने वाला है एक बार यूं मिली मासूम सी कली एक बार यूं मिली मासूम सी गली खिलते हुए कहा खुशबाश में चली देखा तो यही है ढूँढा तो नहीं है पल जो जाने वाला है हो हो आने वाला पल सके तो इसमें जिंदगी बात, बात शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना है ये बताइए कि कभी आपने कोई जगह इस तरह छोड़ी है कि आपको पता हो कि अब वापस वहाँ नहीं आना है हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं आना है हमेशा ऐसा लगा कि नहीं जाएंगे जरूर एक बार और मुड़ के जाएंगे थोड़े दिन ऐसे ही बिताएंगे इन्जॉय करेंगे ऐसा सोचा बात तो सही है ज्यादातर लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि वो जिस जगह को छोड़कर जा रहे हैं वहाँ पर कभी वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा अभी जा रहे हैं तो ये बिछड़ना कोई परमानेंट बिछड़ना थोड़ी है अरे फिर आएंगे फिर मिलेंगे और बस साहब होता यह है कि हम लोग चले जाते हैं और दोबारा लौटकर वो पल वो वक्त वो समय वो जगह नहीं आती कभी। अरे हम लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ था कि हम लोग डिसअपॉइंट हो हो के वापस आए कि जिस उम्मीद से गए जिस खुशी को ले के वो जगह छोड़ी थी जिन यादों को ले कर उस जगह से निकले थे दोबारा वहाँ गए उन्हीं ख़ुशियों को उन्हीं उत्साहों को उन्हीं तरह के बिताए हुए पलों को दोबारा जीने के लिए तो वो ना हो पाया वो नहीं हुआ डिसअपॉइंटमेंट हुआ फिर लगा रहे ये क्या हो गया ये तो हमने सोचा ही नहीं था तो साहब आज की बात इसी सिलसिले में यानी कि दुखी दुखी करने के लिए? नहीं, दुखी करने के के लिए? लिए नहीं, नहीं। मगर कभी-कभी इस सच्चाई से सामना किस तरह से हुआ इस बात को दोहराने से आपको बताऊं साहब खास तौर से ऐसा तब होता है जबकि नहीं मैं उस दुखद बात को नहीं कहूँगा यानी कि अगर कोई गुजर जाता है या चला जाता है नहीं उस बात को नहीं मैं ये कहूँगा कि कभी कभार जो सरकारी नौकरी या ट्रांसफ़र वाली नौकरियां करते हैं ना उनके साथ ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी एक जगह पर जाते हैं कुछ वर्ष या कुछ महीने या कुछ साल वहाँ बिताते हैं और उस जगह को अपना घर मानने लगते हैं और बस उतने समय के बाद आपको वहां से कहीं और जाना पड़ता है अब जब वहां से आप जाते हैं तो क्या ये सोचकर जाते हैं कि अब हम यहां वापस नहीं आएंगे साहब मैं आपको सच बताऊ मैं कभी भी ये नहीं सोच पाया कि मैं इन जगहों पर वापस नहीं आऊंगा जिंदगी में बहुत से तबादले देखे बहुत से स्थान परिवर्तन तबादला? देखे हा तबादला, तबादला? जी ट्रांसफर नहीं कह सकते हैं कोई बात नहीं चलिए आप ट्रांसफर कहिए अंग्रेजी दाँव आप हैं हम तो साहब बड़ा देसी आदमी है अरे, अरे, तो साहब ये तबादला स्थानांतरण ये सब बातें बहुत देखी अपनी जिंदगी में भी यानी कि अपनी नौकरी के दौरान और पिताजी की नौकरी के दौरान भी आपको बताऊं जहां से मुझको याद है वो जगह थी मेरठ मेरठ से जाना मुझे जाने की उतनी याद नहीं मगर मुझे ये याद है कि हम लोग पिताजी का ट्रांसफर मेरठ से फरुखाबाद हुआ था उस समय हम शायद इतने छोटे थे कि हमें फरुखाबाद वगैरह जगह का नाम नहीं मालूम था बस इतना मालूम था कि पिताजी ये कहते थे कि वहां पर ट्रेन नहीं जाती है या शायद मेरठ से ट्रेन नहीं जाती होगी ऐसा कुछ होगा तो साहब फरुखाबाद जाने के लिए उस ज़माने में फरुखा मतलब हम लोग मेरठ से बरेली गए बरेली से एक बस में बैठ कर के जललाबाद नाम की जगह थी वहाँ गए जलालाबाद से एक दूसरी बस में बैठ कर के फ्रुखाबाद की गंगा नदी के उस पार पहुँचे क्योंकि गंगा नदी पर जो था था वो वो वो ब्रिज ब्रिज और साथ पर बस तो तो नहीं चलती थी तो एक एक लंबी दूरी यानी कि पहले रेत रेतीला मैदान वो पार किया फिर उसके बाद पॉन्टून ब्रिज से नदी पार की और फिर वापस आए और जब किनारे पर पहुंचे यानी फरुखाबाद का जो हिस्सा गंगा नदी से छूता था वो जगह कहलाती थी, थी फतेहगढ़ तो साहब फतेहगढ़ पहुंच गए और फतेहगढ़ से फिर एक इक्का करके गएगा मतलब नहीं साहब इक्का मतलब इक्का इक... तांगा और इक्का में बहुत फर्क होता है हाय हमको तो पता ही नहीं हाँ देखिए यही तो मैं कहता हूँ आप लोग बड़ा शहरी व्यक्ति हैं नहीं, नहीं, हम लोग देसी आदमी है ना तो साहब तो साहब इक्का जो है ना हम... अच्छा, पहली बात तो आपको ये बता दें कि तांगे में सीट होती है हम्म यानी कि एक आगे की सीट हाँ। और एक पीछे की सीट आपको तांगा तो याद आ गया इक्का जो है वो एक तख्त जैसा होता अच्छा, है अच्छा चौकी जिसमें एक चौकी है। होती है उसके साइड में रेलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती नॉर्मली इक्को में वो रेलिंग नहीं होती है और ये माना जाता है कि इक्के में जो जगह यानी जो चौकी होती है वो छोटी होती है तो इक्का तेज भागता है और तांगा जो है वो धीरे धीरे चलता है तो साहब तांगा जो है ना वो शाही सवारी कहलाता है और इक्का बदमाशों की सवारी कहलाता था तो साहब मुज हम फरुखाबाद में वो सवारी में उसमें चूंकि वहाँ तांगा था नहीं तो ये हुआ कि साहब की फैमिली भी इक्के पर जाएगी <laughs> अब साहब इक्के पर बैठ गए अब आज तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं उस इक्के पर चढ़ पाऊंगा क्योंकि इक्के पर चढ़ने के लिए पहले आपको पहिए के ऊपर पैर रखना होता था अगर मुझे सही खयाल है फिर एक लोहे का डंडा होता था उस पर पैर रखते थे और फिर उचक कर चौकी पर बैठा जाता था तो खैर साहब मैं बताना यू चाहता था कि जब हमने मेरठ छोड़ा तो मुझे लगा कि अभी जा रहे हैं फिर तो कभी ना कभी आएंगे ही उसी प्रकार से जब फरुखाबाद छोड़ा तो भी लगा कि साहब फरुखाबाद तो कभी ना कभी आएंगे ही मगर साहब पता नहीं क्या हुआ फरुखाबाद वापस नहीं गए मेरठ तो हाँ वापस पहुंचे जरूर मगर अब बताना ये चाहता हूँ मैं उन जगहों की गिनती भी कराऊंगा आपको बाद में मगर आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमारी धर्मपत्नी जी ने कहा कि जब वहाँ वापस जाते हैं ना तो उसी उम्मीद में जाते हैं कि जैसे अपना घर छोड़ गए थे और उस घर में वापस आने पर वैसा ही महसूस होगा साहब वैसा महसूस होता नहीं, नहीं होता बिल्कुल नहीं और बस बसअपॉइट सवाल यह है कि वो डिसंटमेंट है या वो एक चुनौती है कि आप वापस उसी को अपना घर कैसे बना लेते हैं? अब अब आपको आपको इस पर कि आप उसी जगह रहने गए। हाँ, साहब अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाँ। कि अपनी नौकरी के दौरान ऐसा मौका भी आया कि हम साहब बंबई गए और बेहद दुखी होकर बंबई गए जब मतलब जब नैनी नैनीताल छोड़ा तो लगा कि यार ये तो जिंदगी के बहुत ही बुरे समयों में से एक समय आने वाला है जो हमें बंबई में गुजारना होगा मगर साहब ये बात सच नहीं निकली क्योंकि जब हम बंबई गए तो बंबई घर बन गया और अपना सा लगने लगा उसके आप, बाद आप सुनते हैं ना बच्चे कहते हैं कि बॉम्बे इज होम हाँ मतलब हमारे बच्चों की हालत तो यह हो गई है कि वो अपने आप को बनारसी कहने के बजाय वो अपने आप को बंबैया कहने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं जबकि शायद बनारस में जितने साल उन्होंने निकाले उससे कम साल उन्होंने बंबई में निकाले खैर तो साहब क्या होता है कि जब हमने बंबई छोड़ा तो हम उस वक्त मलाड में रहते थे और मलाड में रहना अपने आप में एक अजीब गरीब अनुभव था हम पहली बार एक कम्युनिटी में रहने के लिए आए थे यानी कि बनारस में भी हम लोग कॉलोनी में रहते थे मगर बनारस की कॉलोनी की कम्युनिटी और यहाँ की कॉलोनी की कम्युनिटी जो थी वो ऐसा था जैसे कि गांव में रहने से शहर में रहने आ गए हों हाँ, है नहीं तो साहब अब क्या हुआ यहाँ पर जितने विचित्र विचित्र प्रकार के जीव जंतु नहीं नहीं मतलब मैं जीव जंतु इसलिए नहीं मैं किसी किसी किसी अजीब किसी आ, बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं जीव मैं ये बता रहा हूँ जीव जंतु इसलिए कि अलग अलग तरह के लोग बिल्कुल फर्क यानी कि आप हम उन समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगर हम व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति के अलावा और क्या है क्योंकि वो हर चीज में हमसे फर्क थे बात व्यवहार भोजन आहार बच्चों के पालन पोषण विचार विमर्श सब चीज में अलग थे सबके सब बैंक के कर्मचारी थे एक साथ काम कर रहे थे हम एक ही संस्था में 20-25 साल गुजार चुके थे मगर साहब सब अलग थे और मैंने कहा ना हम सब अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु वहां मिल गए और पहली बार हमें एक कम्युनिटी में रहने का अवसर मिला और आपको सच बताएं साल हम बताए रहे शारीरिक रूप से बेहद तकलीफ में यानी कि हर दिन चार घंटे बदन का जबरदस्त मसाज होता था <laughs> पैदल भी चलना पड़ता था काफी बस, बस में खड़े होकर भी आना पड़ता था और जाना भी पड़ता था ट्रेन, वक्त, सब कुछ फर्क था। मगर, जिंदगी बहुत अच्छी थी हम साहब वापस चले गए बम्बई से वापस गए तबादला होते होते इधर उधर घूमते घामते एक बार फिर बंबई आने का मौका मिला और जब हम दोबारा बंबई आने का मौका मिला तब हमने कहा कि यार ये तो लगता है हम घर वापस जा रहे हैं, मगर घर वापस नहीं गए अब की बार जो बंबई में आए तो बिल्कुल ही फर्क जगह थी क्योंकि हम ना तो हम वही थे और ना बंबई वही था और ना हमारे सपने वही थे और ना हमारी जिंदगी वही थी यानी कि बच्चे घर से जा चुके थे नौकरी में हम ये कहें कि हमारे सपने टूट चुके थे काम करने के हालात में जो जहां पर कि हम इतनी इज्जत पाते थे वहां पर हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर कि हमारी इज्जत के नाम पर तो छोड़िए बेइज़्ज़ती भी करने को कोई तैयार नहीं था यानी कि एकदम नॉन एंटिटी बनकर बंबई बंबई थे। थे, और जब से गए तो उस समय साहब हम बड़े कारसाज आदमी थे स्टार।, स्टार थे। और जब पहुंचे वापस तो स्टार तो छोड़िए साहब स्टार डस्ट भी नहीं थे तो साहब सपने जो हम लेकर के आए थे ना वो वापस टूट गए ना बम्बई के लोग वो थे ना बातें वो थी कुछ नहीं था खैर फिर उसके बाद बंबई में एक नए सिरे से बसना शुरू किया और आपको सच बताएं, साल के अंदर यानी जो पांच साल हमने बम्बई में गुजारे इस बार जो गुजारे इस बार जो गुजारे इसमें, इसमें संघर्ष तो कम था मगर मानसिक संघर्ष हाँ, बहुत था लेकिन आपको एक बात और बताए हम लोग आए थे दुखी हुए देख दाग के कह रहे ये क्या है हम तो ऐसे रहते थे अब ये हो रहा है मगर फिर खुशियाँ ढूंढते ढूंढते हमारे यहाँ आ ही गई हाँ सच बात यह है कि हम एक बार फिर से बंबई शहर को अपना घर मानने लगे मगर कुछ कार्यालयीन परिस्थितियों के कारण हमको एक बार फिर पांच साल के बाद बंबई छोड़ना पड़ा और अब की बार जब बंबई छोड़ा तो वास्तव में आंख में आंसू लेकर बंबई छोड़ा और यह लगा बाहर कि बाहर अब बंबई वापस नहीं आएंगे मुझे याद है कि मैं पहली बार और शायद आखिरी बार जब बंबई से वापस निकल रहा था तो हमारे एक मित्र हैं सिंघल साहब उनसे गले लगा और मेरी आंखों से अनायास आंसू बह निकले शायद ही किसी और स्थान को छोड़ते समय मेरी आंख से ऐसे आंसू निकले होंगे तो साहब अब सवाल यह उठता है कि वो जगह छोड़कर वापस चले आए हम हैदराबाद और हैदराबाद में आने के बाद फिर हमको जबरदस्ती तीसरी बार बंबई जाने का मौका मिला आपको सच बताएं तीसरी बार जब बंबई गए ना तो पहली बार की जो बात थी कि यानी कि हम सपने लेकर गए थे इस बार हम ना सपने लेकर गए ना उम्मीदें लेकर गए बस ये सोच कर गए कि भैया वक्त गुजारना है और खत्म दैट्स इट कैसे भी करके क्योंकि उसके बाद नौकरी सिर्फ दो साल की बची थी हमने कहा यार ये दो साल निकाल कर चले जाना है यहाँ से बस साहब गए वहां और बंबई शहर जो है ना उसमें एक जादू है मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बातें तो मैंने दूसरी शुरू की थी मगर वापस देखिए कहां से घूमते घूमते बंबई शहर के जादू पर आपके सामने पहुंच गया तो साहब बंबई शहर के जादू ने हमको फिर से अपने माया जाल में चकड़ दिया और हम एक बार फिर, फिर बंबई को अपना घर समझने लगे खुश हो गया खुशी खुशी बस सब अब कुछ नहीं था जिंदगी में नौकरी में कुछ था अब सिर्फ समय गुजारना था और हमको भी पता था कि ये जो समय हमको यहां मिला है ये एक डेफिनेट एंड पर आने वाला है मगर ना मालूम क्यों साहब फिर बहुत मजा आने बहुत लगा मजा और अब की बार हमने बहुत कोशिश की कि भैया बंबई न छोड़ना पड़े मगर छोड़ना तो पड़ा अच्छा अब की बार यानी कि तीसरी बार जब हमने बंबई छोड़ा तो हमने यह सोचा कि चाहे जो हो जाए भैया शहर हमसे नहीं है हम आते रहेंगे और आपको सच बताएं शहर में आने का मतलब खाली फिजिकली आना नहीं होता है शहर में आने का मतलब तो मेरे हिसाब से यह भी होता है कि भैया शहर में आओ मतलब उसकी बातें करो ना यार यानी किसी से मिलने के लिए जरूरी थोड़ी है कि फिजिकली मिला जाए किसी से मिलने के लिए जरूरी तो सिर्फ इतना है कि उसके बारे में बातें करते रहो बस वो आपकी यादों में जिंदा रहेगा तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे तो साहब हम बंबई की बातें भी करते रहे बंबई से आने के बाद और आपको सच बताएं पिछले ग्यारह साल से हैदराबाद में रह रहे हैं और आज तक हैदराबाद को घर नहीं समझ पाए क्योंकि नालिम साहब कितने रोस्कोप दिखाने वालों से यह पूछ चुके हैं कि भाई साहब ये बताइए कि यहां से जाएंगे कब यह जगह कब छूटेगी हमें भी मालूम है कि यह जगह कभी नहीं छूटेगी मगर आज तक ये जगह घर ना बन पाई तो साहब हम आपसे कहना क्या चाहते थे कि आप कोई जगह छोड़ कर जाते हैं ना तो आपको लगता है कि वहाँ वापस आएंगे और साहब वैसा ही सब कुछ मिलेगा आपको एक बात बताएं हम साहब चकिया में गए चकिया में हम जब पहुँचे तो बहुत बेमन से गए थे मगर वहाँ जाने के बाद बहुत मज़ा आया और साहब वहाँ पर दो साल ढाई साल हमने बहुत मज़े में गुजारे आपको बताता हूँ उसके वहाँ से आने के लगभग बीस बाईस साल के बाद एक दिन हमने कहा कि चलो यार फिर से चकिया चलते हैं भाई साहब हम चकिया गए मगर ना ना तो कोई मिलने मिलने वाला ना जुलने वाला और जो मिलने जुलने वाले थे भी उनके लिए वो 20, 20 साल का अंतराल इतना ज्यादा हो चुका था कि लग रहा था कि प्रशांत महासागर आ गया है हम लोग के बीच में जबकि हमारे लिए हम तो साहब चकिया से अलग ही नहीं हुए थे हम तो उस दिन भी चकिया की ही बातें करते हुए गए थे अब साहब जैसे हम कहें बनारस तो बनारस हालांकि हमें जा हम तो साल दो साल तीन साल में आजकल एक बार जा पा रहे हैं मगर हर बार जब जाते हैं तो यही सोचते हुए जाते हैं कि हमें वही बनारस मिलेगा जो हमने छोड़ा था अगर होता नहीं है साधन बनारस छोड़ने का भी बहुत बहुत बहुत दुख है और हमें जब हमने बनारस से जब पिताजी को लेकर के आए ना तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे हाँ सच बात है हम लोग ये सोच रहे थे कि जब मौसम ठीक होगा तो हम लोग फिर पापा जी के साथ जाएंगे बनारस वहीं रहते रहेंगे और वो तो अपना घर है वो क्या छोड़ने की बात है ठीक है, है हैदराबाद में एक ले लिया है छोटा सा फ्लैट और ठीक है वो सब ठीक है मगर ये यहाँ वहाँ करके रहा जाएगा मगर वो पापा जी ने टाटा बाय बाय कर ली उसके बाद से वो घर बंद था हम लोग जाते रहे कोशिश करके सफाई करना और वो सब करना और उसको रहने लायक हर हालत में वर्केबल और लिवे, लिवेबल करते रहे मगर मज़ा नहीं आया वो कमियां जो थी अम्मा जी की पापा जी की अपने परिवार की बच्चों की देवर देवरानी की सबकी वो कमियाँ हमेशा महसूस हुई और ज़्यादा ही महसूस हुई सब अब जब इन सब बातों के बारे में आपसे बात करने चला हूँ ना तो मैंने एक और बात सोची कि क्या वास्तव में ज़रूरी है कि हम उन जगहों पर वापस जाएं जैसे साहब अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आपको अपने स्कूल के कितने दोस्त याद हैं तो हमने बताया साहब कि हमारे स्कूल के कुछ दोस्त हैं जिनसे हम बनारस में मिले थे और वो हमें याद हैं तो सवाल ये उठा कि बनारस के पहले वाले स्कूल के दोस्त हमने कहा यार एक ही दोस्त का नाम याद है और उससे एक बार जब बिछड़े तब से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें वहां जाने से किसने रोका यार सच बात है रोका तो किसी ने नहीं मगर हम गए भी नहीं हाँ। तो क्यों नहीं गए अब हमने तय किया है कि साहब हम जाएंगे जरूर चाहे जो भी हो एक बार मंसूरपुर जाएंगे और अपने उस दोस्त देवेंद्र को खोजेंगे जरूर जिसके पिताजी की एकमात्र उस जमाने में मिठाई की दुकान थी ठीक है साहब पता नहीं देवेंद्र साहब हमें पहचानेंगे या नहीं मगर हम भी शायद ही उन्हें पहचानेंगे मगर एक बार गले तो मिलना ही है है कि नहीं चलिए साहब इस बारे में लंबी बातें करेंगे मगर आपको हम बताना यह चाहते थे कि उस शहर में न गए सपने नहीं पूरे हुए तो क्या उसकी बातें कर छोड़कर हम कुछ और भी कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं उसकी याद कर सकते हैं और उसके याद करने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बारे में बातें की जाए उस जगह के बारे में खूब बातें की जाए शायद यही बात सच उन लोगों के बारे में भी है जो कि हमको छोड़कर चले गए ऐसा कर लेना कि भैया जो दो चार व्यक्ति मिले जो उस जगह के बारे में जानते हो उनके साथ में बैठ बताइए बातें करिए और अगर कोई ना भी मिले ना तो उस शहर की उस जगह की उस स्थान की चर्चा किसी भी अनजान आदमी से करिए जो आपकी बात सुनने को तैयार हो देखिए बात सुनने को तैयार कौन होगा ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कभी कभी कोई मिल भी जाता है और कभी कभी कोई ढूंढना पड़ता है भैया तो साहब ढूंढ लीजिए और मैं ये नहीं कहता ये बहुत आसान काम होगा काम तो ये बेहद मुश्किल है जो ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात सुने और खास तौर से हमारे जैसे लोगों के लिए उम्र के इस दौर में तो देखिए मैंने तो उसका रास्ता निकाल लिया है मैं तो आप लोगों से बातें करके अपना समय मतलब अपनी बात करने की इच्छा समय नहीं बात करने की इच्छा पूरी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता मगर मैंने तो कह दिया अब आप सुनिए या न सुनिए साहब नहीं सुनने की तो बात है नहीं बातें तो सुनने की ही हैं, ठीक है थीके? मुझे बातें करनी बेहद पसंद है और मुझे लगता है ना कि अगर मैं वापस बनारस जाना चाहता हूं तो क्यों ना बनारस की बातें की जाए तो साहब अब इसी इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए ऐसा करते हैं कि अगले कुछ अंकों में आपके साथ मैं उन कुछ शहरों की बातें करूंगा जहां पर मैं रहा और वहां के मेरे क्या अनुभव रहे देखिए ये कोई ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग नहीं है मैं कोई टूरिज्म की बात नहीं करने जा रहा हूं मैं अपने अनुभवों की उन शहरों से संबंधित या उन जगहों से या मैं जैसे बैंक की ब्रांच की बात करूंगा उन बैंक के ब्रांचों के उन ऑफिस के बारे में बातें करूंगा चलेगा साहब तो सोच लीजिए इसके बारे में बताने के लिए आपके पास पूरे छह दिन हैं क्योंकि आपको पता है ना मैं इतवार से पहले तो रिकॉर्ड नहीं करता हाँ, तो <laughs> तो, तो देखिए इंतजार करता हूं ना कि भैया कोई तो अपनी बातें कुछ कह दे जिससे बात का टॉपिक मिलेगा दूसरी बात तो अगर आप इतना एक ही शहर के बारे में लोगों को बताएंगे तो क्या औरों को पता नहीं है कि बनारस में क्या है क्या अरे भैया मैंने कब कहा कि मैं खाली बनारस के बारे में बताऊंगा मैं बनारस के बारे में भी बताऊंगा फरूखाबाद मंसूरपुर मुजफ्फरनगर सहारनपुर रुड़की यानी कि उन सब जगहों के बारे में बताऊँगा जहाँ तो जहाँ से मैं गुजरा हूँ ब्लॉगर ब्लॉगर हुए जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं कोई रहा होगा <laughs> उस ग्लास में लस्सी मिली थी तो साहब बताइए मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ और बरेली की रसभरिया उनकी बातें कैसे ना बताऊं और साहब वो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना और वो भी मुफ्त में हैं ये बताए बगैर बता कैसे रह सकता हूं तो बताऊंगा साहब इन सब बारे इन सब बातों को करेंगे अगले कुछ हफ्तों में ठीक है तो चलिए आज के लिए ये बताइए पिछले हफ्ते का गाना पहचान पाए हाँ कुछ लोग पहचान पाए थे मगर कुछ लोग नहीं भी पहचान पाए हमारे क्लासमेट धर्मेंद्र बहुत ही टॉप पे चल रहे हैं गाना वही था <coughs> आज ना छोड़ेंगे हम हम जोली, हम होली, ओ हम खेलेंगे होली होली ये कौन से फिल्म का गाना है अरे हम लोग की फेवरेट फिल्म है कटी पतंग यार ओ अच्छा अच्छा ये राजेश खन्ना साहब ने गाया है किशोर कुमार अंकल ने गाया? अरे यार क्या बात करती हो किशोर कुमार जी ठीक है मगर हमें तो राजेश खन्ना ही गाते नजर आते हैं ठीक है है वो आपकी नजरों का धोखा अच्छा चलिए साहब आज, तो आज तो सब, सब कुछ ने साथ आज तो सब कुछ नजरों का धोखा ही चल रहा है तो चलिए साहब इस हफ्ते का गाना ये रहा आपके लिए अब जब राजेश खन्ना की बातें हो रही है तो धर्मेंद्र जी पीछे कैसे रह सकते हैं हाँ, हाँ, पूरा गाना ही क्यों नहीं बता देते हाँ गाना नहीं भाई कम से कम थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही सकते हैं अच्छा चलिए साहब तो ये रहा गाना और आप गाने के बारे में सोचिए ठीक है तो अब आप सोच लेंगे और अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे और जैसा कि आपसे वादा है अगले हफ्ते से किसी न किसी शहर के बारे में बात करेंगे बनारस का है? बात से है मत। अरे भाई मैंने बनारस कहा है अच्छा चलिए तो बनारस से ही बातें शुरू बनारस, होंगी बनारसते हुए ओके ठीक है साहब तो फिर चलते हैं नमस्कार नमस्कार एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं वह दास मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हसा के थोड़ा सा रुला के